अनुमान कथिधम अनुमान कितने प्रकार के हैं जवाब देते हैं अनुमान दो प्रकार का अनुमान स्वा एक का नाम स्वार्थ है दूसरे का नाम है देखिये पदकृतिया अद कथम अनुमान अन्मति कर लागवाद अनुमान विभाग मुखे नहीं वूबोधु हो अनुमान विभजते कहते महाराज अनुमान अनुमिति कर्ण है कैसे अनुमिति का कर्ण अनुमान है ये कैसे निश्चय हो और उस अनुमान, अनुमान तस्माद अनुमिति और उस अनुमान से अनुमिति उत्पन्न होता है ये कैसे वह कर्ण कैसे और जो उत्पन्न होता है कैसे ये दो प्रश्न जिज्ञासमान प्रति ऐसे जिज्ञासा करने वाले के प्रति जवाब सीधे नहीं दे रहे ऐसे सुनो सीधे नहीं बोल रहे अनुमान इस प्रकार हो गया, उस कारण से अनुमिति ऐसा उत्पन्न हो गई ऐसा सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं कि लाघा क्यों नहीं बोल रहे वैसे समझाना बड़ा गौरव काम है नहीं आदमी सीधे सीधे कई बातें ऐसे होती है सीधे सीधे बोलो दिमाग में घुसेगा नहीं तो क्या करना पड़ता है विभाजन पूर्वक कथन करना पड़ता है चल विभाग मुख्य नहीं वनुमान का विभाग पूर्वक जो है बोध कराने की इच्छा से ग्रंथकार अन्नम भट जी हनुमान विभाजन करते हुए कथन कर रहे हैं हनुमान दर्शित स्वार्थ प्रार्थन स्वार्थ क्यों कहते हैं लोक व्यवहार में स्वार्थ है स्वार्थी आदमी है वो स्वार्थ नहीं लेना यहां पर क्या है स्वस्थ तो अर्थ मन प्रयोजनमस्मत तत्थमिति प्रयोजन जिससे सिद्ध होता है उसका नाम स्वार्थ स्व का प्रयोजन क्या है हम साध्य का निश्चय करना चाहते हैं पर्वत साध्य का संशय हो गया है पक्ष में उस संशय को निवृत्त करके निश्चय करना हम चाहते हैं यह हमारा प्रयोजन है वह प्रयोजन जिस साधन से सिद्ध हो जावे, उस साधन का नाम स्वार्थ है असाधन कौन है अनुमान प्रदार है स्वार्थानुमानम स्वर्थ स्व प्रयोजन क्या अनुमेय प्रतिपत्ति ना? है ना प्रयोजन क्या है पर साध्य का जो निश्चय अनुमेय कौन होता है हमेशा साध्य उसका जो निश्चय है उसका जो प्रतिपत्ति है उसका जो ज्ञान होना है यही है हमारा प्रयोजन जिससे धोवे उस साधन का नाम स्वार्थानुमान एवं परार्थन इत्या इसी परस प्रयोजनम ऐसे कैसे करेंगे अर्थात पर प्रयोजन क्या है परस्य अनुमेय प्रतिपत्ति परको उसके अनुमे का प्रतिपत्ति करा देना इसी का नाम जो है परार्थानुमान अभी नहीं कर दिखाएंगे देखो स्वार्थानुमान कैसे होता है किम नाम है स्वार्थानुमानम अरे तो स्वार्थानुमान क्या है कैसा होता है बताओ सवर्णन करो स्वार्थम स्वानुमिति हेतु हो स्वार्थम स्वानुमित स्वानुमित हेतु अपना प्रयोजन वही है जो अपने अनुमिति का साधन बन जावे जिसका मैं अनुमिति करना चाह रहा हूं वह अनुमति जिस प्रयोजन से धोवे वही हमारे अनुमिति का साधन हम पर्वतोन या अनुमिति करना चाहते हैं संशय हो गया नवा नवाह पर्वतोविमान नवा यह संशय होगा अच्छा वह प्रयोजन क्या है इसका निश्चय करना वह प्रयोजन जिससे जिस, जिस साधन से दोता है उसका नाम स्वर्थानुमान अच्छा स्वर्ग क्या हो गया पर्वतोविमान यह निश्चय पर्वतोविमान यह निश्चय करना अनुमिति है उस अनुमिति का जो साधन है हेतु उसका नाम स्वार्थ कैसा इसका और थोड़ा स्पष्ट करके दिखाओ तथा ही स्वयं भूयो दर्शन यूम तेरती तो मानसाधो व्याति गृहीत पर समीपे चाग्रौ सन्दिहान पर्वते धूम पश्यन व्याति स्मरती यूमसानेरती तदनंतर वन व्याधुमा पर्वत ज्ञान उत्पादते अयमे लिंग परामर्शुच्य है तस्पर्वतो वन्य ज्ञानमुत्पजते तदैंस्वा पता ही। आप स्वयं पहले क्या किए भूयो दर्शनीना बार बार बार बार देखे किसी चीज को किसी को देखे कहा देखे क्या देखे क दे यत्र धूमहा तर रग्नि महानस आधो रसोईघर केवल रसोईघर में चलते हो क्या ऐसे और जगह नहीं आपके पास आदो कहे मानस आदो आदि कहा आदि में देखते हो क्या आदो का मतलब है गोष्ठ गोशाला होते थे वहां आप जलाया जाता था धुआं बनाए जाते थे ताकि गौं गो, को मच्छर न काटे नहीं गोष्ठ में देखा गोष्ठीय वन्नी मानसीय वन्नी गोष्ठीय वन्नी ठंडी के दिनों में क्या होता है हर चौराहे पे लकड़ी जलाते हैं लोग छप्परीय वन्नी था ऐसे आदि से सबको लेना पड़ेगा आपको जगहों में आपने बारंबार क्या देखा जहां जहां धुआ होता है वहां अग्नि होता है। इस प्रकार का ऐसे व्याप्ति आपने ग्रहण किया आपने ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद भूल चुक से आप आ गए इधर ऋषिकेश में नहीं क्या बदनाथ आदि यात्रा करने चल पड़े किसी पाप जग दिया तो जाना पड़ता है बेचारे तो को पाप धोने के लिए ना तो चला गया तो रास्ते में क्या देगा पर्वत धुआ धुआं धुआ हो रहा था वहां पे पर्वत समीपम हम पर्वत के समीप चला गया तथ ग क्या किया अग्नौ संध्या अग्नि का संदेह होते हुए पर्वत धूमम पश्चन कैसे संशय उत्पन्न हो गया भाई पर्वत धूमम पश्चन पर्वत पे धूम को देखते हुए उसको मन में संशय उत्पन्न हो गया पर्वतो व नवा या संशय उत्पन्न होते ही मन में स्मृति जाग गई किसकी व्याप्तिम स्मृति व्याप्ति की स्मृति हो आई स्मृति का आकार क्या था तरे तरे जैसा अनुभूति वैसे स्मृति स्मृति का लाभ क्या हुआ तद अंतरम वन्य व्याप्त धुआं रईम प्रभि ज्ञानम उत्पति तब उसके अंदर निश्चय हुआ ओ हो तो धुआं दिख है साधारण धुआं नहीं है वन्य निरूपित व्याप्ति का आश्रयभूत व्याप्त जो धूम है तदवान या पर्वत है ऐसा निर्णय कर लिया वन्नी निरूपित व्याप्ति है उस व्याप्ति का आश्रय कौन होता है कौन है धुआं तारस धुआ वाला या पर्वत है इसलिए व्याप्त धूमवान सीधे कहा धूमवान इन तात्पर्य है वन्य निष्ठ व्याप्ति निरूपिता जो आश्रय भूत व्याप्ति वूमवान अयम पर्वत यह ज्ञान उसके अंदर उस स्मृति व्याप्ति और दृष्ट पक्षध्रमता दोनों को जोड़ लिया व्याप्ति विशिष्ट पक्षध्रमता बना लिया तो परामर्श उत्पन्न हुआ तो यह मेव लिंग परामर्श इसी का नाम लिंग परामर्श लिंग के सहायता से उत्पन्न व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान होने से इसका नाम लिंग परामर्श कहा उस लिंग परामर्श व्याप्तमान परामर्श से क्या हुआ आपके अंदर वही आपको नहीं पढ़ा रहा कुछ नहीं बोल रहा आप स्वयं देख रहे स्वयं आपके दिमाग में सारा चल रहा है स्मृति हुई जोड़ा आपने लिंग परामर्श मन में आपको हुआ आपके मन पर्वत तो अन्य निश्चय भी हो गया अनुमति ज्ञान उत्पन्न हुआ इसलिए तदे तक इस प्रक्रिया से जो आपके अंदर ज्ञान पैदा हुआ है पर्वतमान उस पर्वतमान का नाम क्या है स्वार्थानुमान इसका साधन भूता लिंग परामर्श स्वार्थानुमान कहा जाएगा और वह तो स्वार्थानुमिति है पर्वतमान क्या है स्वार्थानुमिति साधन भूता लिंग परामर्श और व्याप्ति आदि स्वार्थानुमान पदकृतिकार कहते हैं अयम मेवन लिंग परामर्श का उस पर बोल रहा व्याप्ति बल इन्ह ने लीनमरतम गिंगम हेतु को लिंग क्यों कह देते हैं आप व्याप्ति के बल से छिपा हुआ पदार्थ तो पर्वत में दिख नहीं रहा ना पर्वत में छिपा हुआ अग्नि नहीं दिखाई दे रही स्पष्ट छिपा हुआ है तभी आप अनुमान करेंगे साथ जंगल की आग जब लग जाता है तो दिखाई देता दूर से भी पहाड़ पे तो वो नहीं लेना है वो दिख स्पष्ट साक्षस का विषय हो गया वो करने की जरूरत गया है न इसे उसको नहीं लेना है किंतु क्या है लीनम अर्थम लीनम। उसका नाम लिंग होता है। कौन है वो तस्य तराश ज्ञान विशेषा उसका लेकर के जो उत्पन्न व ज्ञान विशेष है उसका नाम लिंग परामर्श हो गया तस्मा लिंग परामर्श आदित्य स्वार्ता गुप्त समार कर रहे तदेत तो यह समाज इधम स्व प्रतिपत्ति हेतु स्वार्थानुमित जिसलिए प्रक्रिया आप आपको अपने आप में ही ज्ञान को पैदा करने का साधन हुआ है अन्य बाह्य किसी व्यक्ति या किसी अन्य साधनों की अपेक्षा किए बिना आपने स्वयं ही अपने अंदर ये सारी प्रक्रिया से ज्ञान उत्पन्न कर लिए हैं इसलिए इसका नाम स्वार्थ हो गया क्रमशः प्राप्त परुम आरम्भ करते परार्थानुमान परार्थानुमान क्या यू स्वयं धुम्माद्निमुमा प्रतिबोधय पंचावे वाक्य प्रच्यते ये परार्थानुमान दूसरे के अनुमेय को दूसरे का प्रयोजन क्या है दूसरे का अनुमे उसको बोध कराने के लिए है लेकिन दूसरे का अनुमेय को आप बोध कराओगे आपको पहले उसका बोध होना चाहिए तब तो दूसरे को बोध कराओगे स्वयं आप ना जाने तो कैसे कराओगे दूसरे को इसने पहले स्वयं जाना इसलिए यत यत स्वयं स्वयं आप धूमा अग्नि अनुमान अग्निम का आपने अनुमान कर लिया स्वार्थानुमान से स्वार्थानुमिधि आपने कर लिए हैं तत्पश्चात आप क्या करना चाह रहे हो दूसरे को बोल कराने के लिए पांच अवयव को जोड़े पांच अवय वाक्य मिला कर पंच अवय वाले एक वाक्य मैने परार्थानुमान अवय अवयवी है उसमें पांच अवयव होते हैं पंच अवय वाला एक वाक्य रूपावयवी को प्रयोग करोगे जो तक उसका नाम परार्थान होता है ये, ये पांच कौन कौन है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगम ये पांच पहले प्रतिज्ञा करेंगे फिर अपने प्रतिज्ञा साबित करने के लिए आप हेतु प्रदर्शन करोगे और हेतु के द्वारा प्रतिज्ञा सिद्ध कैसे होगा ये तदर्थ आप एक दृष्टान्त में उस हेतु से निर्भर व्यक्ति को हेतु जिसका आश्रय ऐसी व्यक्ति को दिखाओगे फिर जो लिंग परामर्श है वही उपनय है जो अनुमति उत्पन्न होती है वही निगम प्रतिज्ञा और निगम एक जैसा है प्रतिज्ञा यही है पर्वत अनिमान निगमन पर्वतमान निश्चय है प्रतिज्ञा काल में आपके लिए तो निश्चय है नहीं जो सुन रहा है उसके लिए संशय है उसके लिए भी नहीं है आप उसको सिद्ध करके उसको ज्ञान कराना चाह रहे हैं ना अभी उसको ज्ञान हुआ नहीं है ये आपने बोल बोलने हार कर फिर आगे जरूरत ही नहीं पर अनुमान करने की जरूरत है अंध श्रद्धालु लोग होते हैं जो उनके लिए आगे कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं है आपने गधे को घोड़ा कह दिया तो मान ले हाँ साहब घोड़ा है छुट्टी पाई आओ क्यों क्या कैसे होता नहीं होता क्यों ऐसे कह दिया आपने ऐसे कैसे हो जाएगा घोड़े के लक्षण है नहीं हो दिमाग लगाएगा दिमाग हो तो लगाए बेचारा ये दिमाग लगाने वाले की बात है यार या उनकी बात हो रही है जिसके पास थोड़ा दिमाग है खाने मात्र से वो मानने वाला नहीं और है वो कहते हैं नहीं तो नहीं प्रतिज्ञा मात्री लक्षण प्रमाण प्रमाणाध्यान वस्तु प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु सिद्ध नहीं मानता लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु सिद्ध करना चाहता है ऐसे आदमी होने से वो कह गया महाराज आगे प्रतिज्ञा जो किया है आपने उसमें हमें थोड़ा संशय है धूमा अरे धुआं नहीं तेरे को धुआं होने समान ना पड़ेगा तेरे को मैं जो मेरी प्रतिज्ञा सही है धुआं होने मैं क्यों मानू तरह धुआं कल इसलिए कि जहां जहां धुआं होता है अविच्छिन्न धूमरेखा जा दिखाई देगा निश्चित रूप धूमरेखा का मूल में अग्नि होता है युवा अग्नि ही ये था जैसे तुमने अपने घर के रसोई घर में देखा होगा गोष्ठ में देखा होगा चक्कर में देखा हो कहीं ना कहीं देखा होगा ऐसे जाएगा। तो समझाया जाएगा ठीक है वहां ऐसा हो था। तो क्या हो गया यहाँ ऐसा होना जरूरी है क्या ऐसे भी कहेगा तब कहेगा भाई इसलिए आपको यहां भी मानना पड़ेगा जिसलिए वन्य व्याप धूम पर्वत है इसलिए यहां पर्वत को पर्वत जब कहोगे तब उसको भी ठीक है तब तो हम भी मान लेंगे तथा उसी प्रकार जैसा महानस है वैसे यह पर्वत भी है तथा वाक्य हो गया तस्मात तथा निगम वाक्य हो गया अने प्रतिपाता लिंगात परो अप अग्निम प्रतिपद्यते इस प्रकार से प्रतिपादित लिंग की सहायता से व पर पुरुष भी अग्नि का ज्ञान उसे भी उत्पन्न हो जाता है पद प्रतिकार यहां थोड़ा विस्तार बना बड़ा, बड़ा सुंदर समझा रहे देखिए यद पंचावय प्रिजते प्रयोगते तथा परार्थानुमान संबंध जो पंच अवय वाला वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसी का नाम परार्थानुमान ने वाक्य को आपने अवयवी कैसे कह दिया प्रश्न उठ सकता वाक्य को अवयवी कैसे कह सकते क्या वाक्य द्रव्य है वाक्य तो शब्द समूह है वाक्य तो शब्द समूह है ये कैसे अवयवी हो जाएगा क्योंकि अवयवी का लक्षण नहीं है कि उनके मत में द्रवित्य सती सजाति द्रव्यांतर अनाम अवैध द्रवी होता हुआ सजाति द्रव्यांतर अनारंभक जो होता है उसका नाम अवैवी होता है है नहीं? कैसे द्रिवृत्त तो है नहीं वाक्य पंच वाला एक अवैवीभूता वाक्य ऐसे कैसे घटा हो गया तब कहेंगे हां अवैविकम का तात्पर्य क्या अवय वत्व इतना ही हमारे लक्षण है अवयवत्व अवैव अवय वाला होने अवैधी कहा देना वो अवैवी का लक्षण कोई लेन देन नहीं है पांच वाक्यों का आपने प्रयोग किया छोटे छोटे इन पांचों में मिलाकर एक वाक्य मान रहा हूँ इसलिए पांच को अवय कहा जाएगा उनसे सम्बुित होकर के जो अनुभूति होती है वो चोटे -चोटे एक वाक्य मान करके उसको अवयवी संज्ञा अवैवित का तात्पर्य है पारिभाषिक अवित मानना है लक्षण से नहीं ग्रहण करना अवैवत्व नाम द्रव्य समय कारण प्रतिज्ञा दिशु तदसंभवाद कथम व्यक्त अवयवासु क्योंकि अवयत्व को कहते हैं अवैविका नाम लक्षण बता दिया द्रव्य सदी सजात द्रव्यांत्र अवैवी घटक ने का कहा घट से दूसरा घट बनेगा नहीं घट बन गया तो घट बन गया उससे दूसरा अवयवी बनेगा क्या है नहीं बन सकता अरेव्यंतर का अनारंभक हुआ इसलिए घट घटकम अवैवी कहते और द्रव्यार अवयवी कहा रहेगा अवयव में रहेगा अवयवी किसको कहते हैं इसे समय कारण मतलब तो। और वाक्य शब्द गुण है और समय कारण कभी हुई वही करें अवैधत्व लक्षण तो है द्रव्य समय कारण तुम वह प्रतिज्ञाधी कथम एक अवियो इनको आप अवयव क्यों कह रहे हो कैसे कह रहे हो इत के इति इति अवैवा औपचारिक प्रयोग वास्तव में नए अवयव हैं और कुल मिलाकर के इनको कोई अवयवी नाम का चीज भी नहीं है औपचारिक प्रयोग है अनुमान ये का एक देश होने से इनको अवय कर दिया हनुम वाक्य उपचर्य ऐसा तो ग्रहण करो निश्चित नो एवी पंचावयवाक्य अमे न विचारिंग मिलाकर के अंदर अनुमान तो लिंग पर परामर्श होगाते हैं प्राचीन में तो पांचों को मिलाकर करके अनुमान संज्ञा कैसे दिया बल्कि पांचवा तो अनुमिति है यहाँ अनुमिति <coughs> को भी अनुमान को टीम घुसा दिया आपने कैसा होगा अनुमिति को मिलाकर के अनुमान संघ थोड़ा होगा अनुमिति के जो, जो करण है जो साधन है उसका नाम अनुमान सिर्फ चार का ही नाम अनुमान होना चाहिए पांचवा तो अनुमिति है बल्कि चार भी नहीं पहला वाला भी अनुमति ही है आपने जो अनुमान कर लिया अनुमान अनुमिति कर लिया है उसका प्रतिज्ञा बोल रहे हो पर तो इसे बीच का तीन को ही होना चाहिए अनुमान संज्ञा पांचों को मिला के आपने अनुमान संज्ञा कैसे कर दिया है नहीं। बड़ा पूछ रहा है जी पंच अवय वाक्य से अनुमान तुम्हें न विचार पांच अवय वाला इस वाक्य समूह को अनुमान संज्ञा देना विचार सह नहीं हो सकता क्यों पांचों को मिलाकर भी लिंग परामर्शत्व अभावाद अभाव चेतम लिंग परामर्श प्रयोजक लिंग प्रतिपादक अनुमान उपचार मात्र ये भी औपचारिक है क्यों लिंग परामर्श का प्रयोजक लिंग परामर्श का, का तो प्रयोजक कौन है लिंग दुम वो यहां पर उस लिंग का प्रतिपादक लिंग का कौन है से इसको भी अनुमान करके औपचारिक व्यवहार कर रहे हैं था तथा चेमती चे पर्वता, तथा मन वन्य सीधा उपरेम चल तथा पर्वत मतलब वन्य अयम पर्वत तथा, तथा, तथा मन यह जो पर्वत है उस प्रकार मैने जैसा आपका महानस वन्य व्याप वाला था उसी प्रकार यह पर्वत भी वन्य वाला है क्या होगा वन्य व्याप्त व्याप्तवाद वन्य मान तीर्थ वन्य व्याप्त धुमवाला होने से यह पर्वत वन्य वाला है अनेन अन्य नित्य अग्नि परोपी प्रति इस पंचावय वाले वाक्यों के माध्यम से पर पुरुष भी अग्नि को अग्नि का ज्ञान कर लेता है उसको भी अग्नि का ज्ञान हो जाता है पर्वत अव पंचावय कौन कौन है नाम जो तो अग्नि हुआ बताओ, बताओ। आ। है दृष्टान्त में इनका संज्ञा बताओ इनका लक्षण बताओ सब बताओ पंचावया कौन कौन है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमना पंचावया हेतु उदाहरण उपनय निगमन ये पांच अवय अभिने से फिर विचारे पर तो वन मानी थी प्रतिज्ञा सात पक्ष ज्ञान प्रतिज्ञा धुमत्वाद हेतु क्या तृतीयां सप्तम तृतीयांत पंचमचन होता है धुमात भी हो सकते हैं धूमे ने भी कह सकते हैं तृतीयांत पंचम यंत हमेशा करण का बोधक हो जाता है साधन का हेतु धूम सदाहरण उदाहरण व्याप्त विशिष्ट हेतु को पक्षधन का प्रतिपालक का नाम उपन होता है उदाहरण क्या होता है व्याप्ति प्रतिपा दृष्टांत विशिष्ट वाक्य का नाम उदाहरण व्याप्ति का प्रतिपादक दृष्टांत विशिष्ट वाक्य का नाम उदाहरण वाक्य होता है ये व्याप्ति पता इसे विशिष्ट दृष्टांत है कौन महान है ना ये उदाहरण वाक्य कहा जाएगा इस वक्त उधाचय उपनय हो गया उधाचय पक्षधर्मता व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान को प्रकट जो करता है लिंग परामर्श उसका नाम उपनय वाक्य तस्मात्ता इतनी गमनम सात विशेष पक्ष का निश्चय करने वाला ज्ञान है बता रहे एक एक करके कर में का जो कहा है वो प्रतिज्ञा है में जो बता है धूमत्वाद वह हेतु है समय मानस जो कहा गया था वो उदाहरण है तथा चयन जो कहा गया था वो उपनय और तस्मा तो तथा जो कहे थे उसका नाम निगम है पद प्रतिकारिक एक करके उठा के बता पंचावय वाक्य मित्य के थे पंचायत अत्य पंचाव वाक्य में जो कहा गया था इनमें भी पांच भी कौन से कौन से है ऐसे पूछे जन्म को दिखा रहे हैं प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा अन्य तमत्तम अवैध इसलिए अवयव का लक्षण क्या करना समय कारण अवैधत्म नहीं करना यहाँ अवैध लक्षण क्या है प्रतिज्ञा अन्य तमत्तम साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वचनम प्रतिज्ञा साध्य विशिष्ट पक्ष का बोधक जो वचन है उसका नाम प्रतिज्ञा पंचम तृती वचन पंचम या तृतीयांत जो लिंग को कथन करने वाला है वह वचन है उसको व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचनम उदाहरण। व्याप्ति को प्रतिपादन करते हुए दृष्टान जो दर्शावे उस वचन का नाम उदाहरण वचन होता है। व्याप्त हेतु को रूप में प्रतिपादन करने वाला जो वाक्य है उस वाक्य का नाम उपनि होता है पक्षे साध्यस्य अबाधित प्रतिपादक वचनम निगम पक्ष में साध्य का निश्चय हो रहा है मतलब क्या तो प्रतिपा करने वाला वालचनगण निवन वाक्य वाल है अलग अलग घटा करके दिखा रहे तो मन इत्यादि के द्वारा अच्छा। अब अकेंगे स्वातामारित कि निष्कर्ष दीजिए अब दोनों प्रकार की आप अनुमितियां समझा दिया अब इन में के प्रक्रियाओं को देखते हुए हम निर्णय लेना पड़ेगा वास्तविक कारण कौन है वास्तव में कारण कौन है धुआं कारण है व्याप्त ज्ञान करण है या परामर्श करण है तीन ही हमारे पास व्याप्तिक्ञान है परामर्श ज्ञान है और प्रथम लिंग ज्ञान है प्रथम लिंग ज्ञान सीधे सीधे जो धुआं देखा था और दूसरा लिंग ज्ञान परामर्श है ऐसा नहीं है प्रथम लिंग ज्ञान तो मानस में हुआ लिंग ज्ञान पर्वत में हुआ पशुधा ज्ञान और तीसरा लिंग ज्ञान परामर्श जब प्रथम लिंग ज्ञानी जब प्रथम बार आपको लिंग ज्ञान कैसे हुआ सस धुमा यथा महानस प्रथम लिंग ज्ञान व्याप्ति ज्ञान आपके पास है द्वितीय लिंग ज्ञान केवल पुरक्षा ज्ञान आपके पास है तृतीय लिंग ज्ञान लिंग परामर्श ज्ञान आपके पास है इन तीनों में से कौन सा कर्ण होता है पूछे जान पर जवाब देते हैं स्वार्ता मिति पदार्थान लिंग परामर्श एवं प्राचीन मत में नवी मत में व्याप्ति ज्ञान करण होता है तस्माद लिंग परामर्श अनमितकरण होता है उसी का अनुमान है लिंग पराम का दूसरा नाम अनुमान हो गया देखिए समझाएंगे जय मानम लिंगिकरण वृद्धोक्तम नुक्तम वृद्धों ने प्राचीन न्यायिकों ने कहा बहुत प्राचीन न्यायिक लोग कहते हैं जो जयमान लिंग जो आपकी इंद्रियों का विषय होता हुआ जो हेतु है वही अनुमान है वही करना नहीं दीवा। ऐसे करने समस्या हो जाएगी ये यज्ञाला वन्यमती अतीत धूमाशाला वन्यमती आशीत क्यों अतीत धूमा अतीत धूम के ज्ञावान है इस समय ज्ञावान का मतलब क्या वर्तमान ज्ञान का विषय शानच प्रत हुआ ना वर्तमान काल क्रिया को प्रकट करने होता है शत्रु वर्तमान कालीन ज्ञान का विषय होना चाहिए और अतीत धूम अब वर्तमान काल में ज्ञान का विषय हो सकता है क्या अतीत धूम का मतलब क्या 10 दिन पहले की किया था 10 दिन पहले यज्ञ हो गया अब आप यज्ञ मंडप में गए देख रहे काला काला हो रखा है चारों तरफ तब आप क्या कहेंगे ये यज्ञाला आशीत यज्ञशाला जरूर पुन्नी वाली थी क्यों इस समय धुआं भले न दिखाई दे किंतु आती तो धुआं अतिथ धूम का निश्चय कैसे हो गया हाँ क्या बोलते संस्कृत में धुआं का लक्षण बता दिया तो भूल गए ना कज्जल सप् नेत्र कटुकत्व धूमत्व कज्जल जनकत्व सदी कज्जल बोलते हैं उसको काजल बोलते ना हिंदी में काजल काला तो काला तो तो काला काला काजल कैसे बनता है तुम्तु. कैसे तो बनता? ये जो काला काला दिख रहा है वो काजल बन गया है धूमांति के जनकत्व सदी कज्जल जनकत् सदी नेत्र नेत्र कटुकत्तम धूमत्तम जो कज्जल को पैदा करता है कालिक को और आमकु को कटु महसूस होता है जब पानी आ जाता है ऐसा वस्तु का नाम धुआं होता है अब जब वाष्प वगैरह में लक्षण घटेगा ये, उस दिन कहा वाष्प इसलिए उस दिन लक्षण बताया था मैंने तो वाष्प से काला पैदा नहीं होता व्यांकों से पानी टपकता है दोनों लक्षण वाष्प में नहीं है इसलिए वाष्प धुआं नहीं है अब आपने कज्जल देखा यज्ञशाला के खंभों में छत पे कज्जल देखा काजल सा बना हुआ है काला काला बना हुआ है उससे अति धुम का आपने पहले निश्चय किया फिर अति धुम से वन्य मतिहासिक निश्चय होता है ज्ञायमान लिंग नहीं है हो इसे का हो था। ये में दुमाद ये लिंग वर्तमान काल में न रहने पर भी अनुमित होता हुआ हो देखने को मिलता है प्रायवान इस अभिप्राय को मन में रखते हुए कहा लिंग परामर्श एवं कर्णम्ठे लिंग परामर्श को एक करण करके कहा है लिंग परामर्श एवं कर्णम अनुमानम उपर्दी जिसे अनुमान कर देगा लिंग परामर्श हो अनुमान लिंग परामर्श किसे कहते हैं? कहा बोल चुके हैं फिर भी बार तीन जो होता है लिंग ज्ञान प्रथम लिंग ज्ञान द्वितीय लिंग ज्ञान तृतीय लिंग ज्ञान को स्पष्ट करने अनुदिकरण अनुविधिकरण होने से लिंग परामर्श को अनुमान कहा जाएगा तृतीय ज्ञान विचे थे इसी का नाम है तृतीय लिंग ज्ञान तृतीय लिंग ज्ञान क्यों कहते हैं उसको इसे पहले दोपहर और हुआ है क्या अरे हा तथा ही मानसाद धूमा और व्याप्त गृहमाणायाम यद धूम ज्ञानम तानस आदि में धूम और अग्नि के बीच जो व्याप्ति ग्रहण करते वक्त जो आपको धूम ज्ञान हुआ है वह प्रथम धूम ज्ञान है आदिम धूम ज्ञान है पक्षे धूम ज्ञानम तू जो ज्ञान हुआ वह द्वितीय लिंग ज्ञान है समझो फिर उसी पर्वत में क्या हुआ व्यक्ति स्मृति पूर्वक व्यक्ति विशिष्ट पक्ष का ज्ञान पहले केवल पक्षधर्म ज्ञान होता है फिर उसके बाद व्यक्ति स्मृति की सहायता से व्यक्ति विशुद्ध पक्ष ज्ञान हो ज्यान है पहले केवल जो हुआ था उसका द्वितीय ज्ञान बात विशिष्ट जो हो गया लिंग परामर्शिंग परामर्श कहा जाता है अनुमान व्यापार कारण कर्ण मते है समस्या है लिंग परामर्श को भी हम कर्ण से नवीन मत में नहीं मान सकते कि नवीन मत ने कर्ण का लक्षण क्या कहा असाधन कारण कर्ण इतनी तो व्यापार वत्वे सती आसान कारण करना मुका दिया व्यापार वत्व जब जोड़ देंगे तो लिंग परामर्श में लक्षण नहीं जाएगा आसान कारण कोटि में तो ही सारे के सारे इसे आसान कारण ना इतने लक्षण लोगे तो लिंग परामर्श अनुमान कहा जा सकता है इन व्यापार वत्व कह दोगे तो नहीं होगा तब कर्ण कौन होगा व्याप्तिक्ञान ही कर्ण होगा ये वही व्यापारवान बन सकता है तजन तो से जन्य व्यापार गो दंड से जन्य और दंड से जन्य घट का जनक भ्रमी भ्रमी व्यापार हुआ से भ्रम वाला पड़े दंड है दंड को कर्ण कहते हुआ भ्रम क्या करना है यहां क्या करो व्याप्ति ज्ञान जन्यम, व्याप्ति ज्ञान जन्य का जनक व्याप्ति ज्ञान से जन्य परामर्श परामर्श और उस व्याप्ति ज्ञान से जन अनुमिति का जनक भी है परामर्श अच्छा परामर्श हो गया व्यापार है माना वही कह रहे व्यापार गर्ण मत है व्याप्त ज्ञान एवं अनुमानम लिंग परामर्श व्यापार व्याप्ति ज्ञान कर्ण मानो और लिंग परामर्श को व्यापार करके निश्चय कर लेना चाहिए कि व्यापार का लक्षण परामर्श में चला जाएगा कैसे जाएगा व्याप्ति ज्ञान से जनिए परामर्श और व्याप्ति ज्ञान की सहायता से जन्य जो मुख्य कार्य कोण है अनुमिति उसका जनक भी है परामर्श तजन स्थिति जन जनक परामर्श में आ गया और द्रव्य भिन्नत्व भी है परामर्श ज्ञान गुण है द्रव्य नहीं है व्यापार को पैदा करने वाला कौन है व्याप्ति ज्ञान इसे व्यापार वाद्य हो गया आपका व्याप्ति ज्ञान और आसान कांड में वो है अतः आसान कारण भी होने के कारण से व्याप्ति ज्ञान कोई कर्ण मानना चाहिए लिंग परामर्श व्यापार हो गया कार्या विधि निश्चित हो गया, गया। इतवश